श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव से अपने गुरुवर्ग के साथ संबंध तोतापुरी जी की भक्ति मार्ग के संबंध में अनभिज्ञता श्री रामकृष्ण देव से भैरवी ब्राह्मणी की कथनानुसार आकुमार ब्रह्मचारी कठोर यति तोतापुरी जी वास्तव में ही भक्ति मार्ग को एक अद्भुत विकृत मार्ग समझा करते थे तोतापुरी जी इस बात को नहीं समझते थे कि भक्ति प्रेम मानव को प्रेम पात्र के निमित्त संसार के समस्त विषय यहाँ तक कि आत्म तृप्ति तक की धीरे धीरे त्याग देने की शिक्षा प्रदान कर अंत में ईश्वर दर्शन करा देती है यथार्थ भक्त साधक भक्त की चरम अवस्था में शुद्ध अद्वैत ज्ञान के भी अधिकारी बन जाते हैं अतः उन लोगों की साधना के सहायक जब कीर्तन भजन आदि भी उपेक्षणीय नहीं है इन बातों को न समझने के कारण भक्तों की भाव विह्वल चेष्टा आदि के संबंध में वे बहुधा हँसी मजाक करने में भी नहीं चुकते थे इतना अवश्य है कि इस बात को सुनकर पाठक यह न समझ बैठे कि तोतापुरी जी एक प्रकार के नास्तिक जैसे थे अथवा उनमें ईश्वरानुराग नहीं था श्रम दमादि साधन संपत्ति संपन्न शांत स्वभाव तोतापुरी जी स्वयं शांत भक्तिभाव के पथिक थे तथा उसी भक्ति को समझने में वे समर्थ थे किंतु कल्पना के सहारे सख्य वात्सल्य अथवा मधुर भाव से जगतकर्ता महान ईश्वर का भजन कर भी साधक उनकी ओर द्रुत गति से अग्रसर हो सकता है यह बात पुरी जी के मस्तिष्क में कभी प्रविष्ट नहीं हुई थी अपने अपने भावों से प्रेरित होकर यह भक्त ईश्वर के प्रति जो प्रेम हठ अनुरोध उन्हें लेकर विरह तथा व्याकुलता का अनुभव गर्व अहंकार एवं भाव के प्रबल उच्छ्वास से जो उद्दाम हास्य क्रंदन आदि किया करते हैं उस सबको वे पागलों की प्रवृत्ति तथा प्रलाप जैसा ही समझा करते थे एवं इस प्रकार के आचरणों के द्वारा उनके अधिकारी साधकों को भी शीघ्र अभीष्ट फल की प्राप्ति हो सकती है इसकी वे कल्पना तक नहीं कर पाते थे इसलिए ब्रह्मशक्ति जगदंबिका की हृदय से भक्ति तथा भक्ति मार्ग की इस प्रकार चेष्टादि को लेकर पुरी जी के साथ श्री कृष्ण देव का बहुधा विवाद होने लगता था बाल्यावस्था से ही श्री देव प्रातः सायं ताली बजाकर एवं कभी कभी भाव विह्वल हो नृत्य करते हुए हरिबोल हरिबोल हरिगुरु गुरु हरि हरि मेरे प्राण गोविंद मेरे जीवन मन कृष्ण प्राण कृष्ण ज्ञान कृष्ण ध्यान कृष्ण बोध कृष्ण बुद्धि कृष्ण तुम जगत हो जगत तुम में है मैं यंत्र हूँ तुम यंत्री हो इत्यादि उच्च स्वर से बारंबार कहा करते थे वेदांतानुसार अद्वैतवाद में निर्विकल्प समाधि होने के पश्चात भी वे प्रतिदिन इस प्रकार का आचरण किया करते थे एक दिन पंचवटी में अपराह्ह के समय पुरीजी के समीप बैठ धर्म चर्चा करते हुए सायंकाल हो गया संध्या हो जाने से वार्तालाप बंद कर ताली बजाते हुए श्री रामकृष्ण देव उक्त प्रकार से भगवान का स्मरण मनन करने लगे उनके इस आचरण को देखकर कर पूरे रह गए तथा यह सोचने लगे कि जो वेदांत मार्ग के इतने उत्तम अधिकारी हैं एक दिन में ही जो निर्विकल्प समाधि में मग्न हो गए वे हीनाधिकारी की तरह ऐसा आचरण क्यों कर रहे हैं उनसे रहा नहीं गया हंसी करते हुए वे कह उठे अरे रोटी क्यों ठोकते हो भारत के उत्तर पश्चिम प्रदेश के लोग आटा मारकर बिना चकला बेलना के बौधा जिस तरह हथेली पर ठोककर रोटी बनाते हैं इस तरह तुम अपने हाथों को क्यों थपथपा रहे हो यह सुनकर हंसते हुए श्री राम देव ने कहा वाह रे, मैं ईश्वर का नाम ले रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि मैं रोटी ठोक रहा हूँ पुरी भी उनकी बालक जैसी बातों को सुनकर हंसने लगे एवं उन्होंने यह अनुभव किया कि श्री राम देव का वह आचरण निरर्थक नहीं है उसके भीतर ऐसा कोई गूढ़ तात्पर्य नीत है जिसे वे अपने लिए रुचिकर न होने के कारण ठीक ठीक समझ नहीं पा रहे हैं अतः उनके इस कार्य का प्रतिवाद न करना ही अच्छा है एक दिन सायंकाल के बाद श्री राम कृष्णदेव पुरी जी की धुनी के समीप बैठे हुए थे इस पर चर्चा करते हुए दोनों अत्यंत उन्नत स्थिति पर आरूढ़ हो अद्वैत ज्ञान में प्रायः तन्मय हो चुके थे समीपवर्ती धकती हुई धुनी की अग्नि मध्यवर्ती आत्मा भी मानो उनकी आत्माओं के साथ एकत्व का अनुभव कर आनंदित हो सत्यवा विस्तार कर हंस रही थी ठीक उसी समय बगीचे के किसी नौकर को तम्बाकू पीने की विशेष इच्छा हुई और वह चीलम में तंबाखू भरकर अग्नि के लिए वहाँ आया और धुनी से लकड़ी निकालकर अग्नि लेने लगा पूरे जी श्री रामकृष्ण देव के साथ वार्तालाप तथा अपने भीतर ब्रह्मानंद के अनुभव में मग्न थे उस समय तक वे उस व्यक्ति के आने तथा धुनी से अग्नि लेने के बारे में कुछ भी अनुभव नहीं कर पाए थे अकस्मात उनकी दृष्टि उधर पड़ते ही वे अत्यंत असंतुष्ट तथा क्रोधित हो उसे गाली गलौज देने लगे यहाँ तक कि चिमटा उठाकर उसे दो एक हाथ जमा देने का भय भी दिखाने लगे कारण पहले ही कहा जा चुका है कि नागा लोग धूनी रूप अग्नि का पूजन तथा उसके प्रति विशेष सम्मान प्रदर्शन करते हैं श्री राम कृष्णदेव अर्धवाह्य दशा में पुरी जी के इस आचरण को देखकर जोर से हंसते हुए बारम्बार वाह वाह वाह वाह साबास साबास कहते हुए धरती पर लोट पोट होने लगे पुरी उनके इस भाव को देखकर आश्चर्यचकित हो बोले तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तुम्ही विचारों कि इस आदमी का यह कार्य कैसा अनुचित है यह सुनकर हंसते हुए श्री राम कृष्ण देव ने कहा ठीक है किंतु उसके साथ ही साथ आपके ब्रह्म ज्ञान की गहराई को भी देख रहा हूं अभी आप यह कह रहे थे कि ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई सत्ता नहीं है संसार के सभी पदार्थ तथा व्यक्ति उनके ही प्रकाश हैं और तुरंत दूसरे ही क्षण उन बातों को एकदम भूलकर आप इसे मारने के लिए उद्यत हो उठे हैं इसीलिए हंस रहा हूँ कि माया का कैसा विलक्षण प्रभाव है इस बात को सुनकर तोतापूर्वीजी कुछ देर तक गंभीर हो चुप रहे तदनंतर श्री रामकृष्ण देव को संबोधित कर बोले तुमने ठीक ही कहा है वास्तव में क्रोधित हो मैं सब बातें भूल गया था क्रोध बहुत ही खराब वस्तु है आज से फिर कभी मैं क्रोध नहीं करूंगा। सदा के लिए क्रोध को मैंने त्याग दिया और यथार्थतः उस दिन से पूरी जी को फिर कभी क्रोधित होते नहीं देखा गया